एक चीज डाल दी झट हो पानी में जो मैल थी वो कट के एक तरफ हो गई करीब ये तो बड़ा भारी चमत्कार है नर्मल हो गया जब बाद में मालूम हुआ कि वो जो चीज डाली गई वो केवल नींबू की शत थी और कुछ नहीं था काकड़ी जिसको बोलते हैं एक बार पानी में कोई चीज डाली गई ठीक था पानी जब दूसरी चीज डाली गई उसमें तो वो खौलने लगा सोडा है तो पहले मालूम नहीं था तो अरे ये वो तो क्या चमत्कार है जब मालूम हो गया कि दो औषधियां हैं तो चमत्कार की भावना मिट गई तो आपको असल में चमत्कार कहा मालूम पड़ता है जिस चीज को आप नहीं समझते हैं वो आपके लिए चमत्कार है अज्ञान ही चमत्कार है इसके सिवाय चमत्कार और कुछ नहीं है भभूत कैसे गिरी शहद कैसे गिरी सिर पे हाथ रखने से समाधि कैसे लग गई ये टेक्निक आपको मालूम नहीं है, है टेक्निक बुला और टेक्निक को संस्कृत भाषा में तंत्र बोलते हैं तंत्र है ये तांत्रिक परंतु आप अपने अज्ञान में उसको कोई अभूतपूर्व चमत्कार मान बैठते हैं तो आप दुष्चरित्र छोड़िए काम क्रोध छोड़िए चंचलता छोड़िए और ये जो सिद्धियां हैं लौकिक पारलौकिक बट देवता प्रकट हो जाएगा आपके सामने आप चमत्कृत हो जाएंगे इसकी भी टेक्निक होती तो ये चमत्कार में जो रुचि है ना वो होने पर आपको आत्मज्ञान की जो रुचि है वो ढीली पड़ जाएगी तो गुरु जी देखते हैं कि ये चीला ज्ञान होने पर दुष्चरित्र छोड़ देगा कि नहीं काम क्रोध छोड़ देगा कि नहीं इसकी चंचलता मिट जाएगी कि नहीं और ये कहीं सिद्धि विद्धि के चक्कर में कोई पड़ गया है आके किसी ने फंसा लिया इसको बरगला दिया तो जरा पक्का करना पड़ता है ज्ञान का उपदेश करने के लिए इसलिए गुरू जी जब खूब इसके संबंध में अपने मन में खातिर कर लेते हैं निश्चय कर लेते हैं कि अब ये चेला भटकने वाला नहीं है तब ज्ञान का उपदेश करते हैं फिर साधुओं में होर लग गई कि हम बड़ी गहरी बात सुनाएंगे, हम बड़ी ऊंची बात सुनाएंगे, और लाला के महाराज उच्च कोटि के मोती हीरे उन लोगों के सामने बिखेरने लगे जिनको मोती और हीरे का बिल्कुल पता नहीं कि क्या है उनको कंकर पत्थर और हीरे मोती में कोई डिग्री कही नहीं है एक जौहरी हमारे पास एक बार लाए थे दो मोती हो अब से पच्चीस पहले वो एक एक मोती लाख लाख रुपए के थे और उनको कहीं विदेश भेजना दिवेश था कहीं से आकर आया था उनके पास यहीं तो सिर्फ हमको दिखाने के लिए लाए थे अब हमको तो महाराज ही असली है कि नकली है इसका कुछ पता ही नहीं चले है? हम उसको देख के क्या खुश होंगे तो शिष्य में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वो असली और नकली को पहचान सके तब ना उसको असली ज्ञान दिया जाएगा ये आपको सुनाते हैं देखो नई बहु आती है घर में बोलते महाराज इसको आप नाम सुना दीजिए संस्कार हो जाए जब तक ये नाम नहीं लेगी संस्कार नहीं होगा तब तक घर में इसके हाथ की रोटी बनाई कैसे खाएंगे ये पुराने लोगों का ख्याल है हाँ तो उसको हम कोई न कोई मंत्र सुना देते संसदाक्षर लो लो, पंचाक्षर लो द्वादशाक्षर लो अच्छा अब वो कहे महाराज हमको ज्ञान दो तो उससे पूछेंगे तुमको जो मंत्र बताया था वो तुम रोज करती हो क्या सो तो नहीं होता है क्या तो तब ज्ञान बतावेंगे सो तो भी छोड़ दोगे महाराज तो जी हमारा आठ बरस का बच्चा है सात बरस का बच्चा है इसको मंत्र बता दो बचपन से संस्कार पड़ेगा अब वो जब बारह चौदह बरस की उम्र में आता है तो उससे पूछते हैं कि तुम करते हो तो हमको तो याद नहीं है महाराज आपने क्या बताया था भूल गया हैं आपको आपके गुरु ने गायत्री का उपदेश किया था कहा जगोपवित हुआ था क्या आप करते हैं आ, करते नहीं करते हैं कर्म जब पहले गायत्री लेके ही आपने नहीं किया तो अब हम कोई रहस्य मंत्र आपको बता देंगे तो आप उसको करेंगे आपने तो अपना विश्वास खो दिया अपनी पत खो दी हो हाँ। पांच रुपए आपको दिया और आप ले जाके बाजार में फेंक आए तो आपको पांच हजार कैसे देंगे एक साधारण सी बात तो पहले मैंने एक तो होनी चाहिए आप अद्वैत का अनुभव करना चाहते हैं क्या तब उसको जिस प्रक्रिया से बताया जाएगा उसी प्रक्रिया से उसको अनुभव करना पड़ेगा वो जो आपकी मनमानी प्रक्रिया है ढंग है उससे वो नहीं होगा वो तो कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे मशीन से अद्वैत की जांच करने लगेंगे तो बिल्कुल जड़ता मिलेगी हा बुद्धि हाँ, से अद्वैत की जांच करने लगेंगे तो शून्य मिलेगा श्रद्धा से अद्वैत की जांच करने लगेंगे तो ईश्वर मिलेगा जब आप अपने अनुभव का विश्लेषण करने लगेंगे तो तत्पदार्थ का विश्लेषण करेंगे तो वैष्णवों का भगवान मिलेगा स्वयं तो पदार्थ का विश्लेषण करेंगे तो कश्मीरी शैवों का आत्मा बैठकर और जब निर्विशेष अद्वैत का अनुसंधान करेंगे तब शांकर अद्वैत का साक्षात्कार हो ये प्रक्रिया होती है ये नहीं कि आप चाहे जहां कहीं चाहे जिस किसी से चाहे जो कुछ सुन के आ गए और बोले हाँ हाँ इसी का नाम वेदांत तो है जरा आ, एक बात आत्मा साक्षी हो आत्मा साक्षी तो एक साक्षी वो होता है जो दृश्य का साक्षी होता है बोला माने ये किताब है और इसको हम आंख से देख रहे हैं यहाँ किताब है इसका गवाह कौन का आंख के द्वारा मैं है ना हाथ से इसको उठा लेंगे इस किताब के यहां होने का गवाह कौन का हाथ के द्वारा मैं हाथ के द्वारा मैं प्रश्न ये है कि ये जो तुम दृष्टा हो इस किताब के या साक्षी हो तो ये किताब है कहाँ तुमसे अलग एक आसमान है उस आसमान में धरती है धरती में बंबई है बंबई में ये अध्यात्म विद्या भवन है उसमें ये मेज है मेज पर ये किताब रखी हुई है और हम अलग बैठ के इसको देख रहे हैं हम इसके गवाह हैं साक्षी हैं कि यहां किताब है तो ये जो वेदांत आपको साक्षी बताता है वो तो क्या यही साक्षी है ये किताब अलग रखी है और मैं किताब से अलग रहकर इसको देख रहा हूं अच्छा उस बात को जानेगा तो हम प्रश्न उठा रहे हैं अच्छा ये हाथ है इसको हम उठाते हैं गिराते हैं हाथ है उसको खोलते हैं बंद करते हैं रात को जाते हैं शाम को घूमने के लिए अंधेरे में तो कहना पड़ता है भाई हमको दीख नहीं रहा है चश्मा लगा लेते हैं तो अच्छा फे जाते हैं तो ये आंख क्या है और ये कहाँ है आंख तो है दो आंख हैं तो नाक के दोनों तरफ हैं भाव के नीचे हैं कपोल से ऊपर है अच्छा मैं इन आंखों से अलग रहकर इन आंखों को देख रहा हूँ जान रहा हूँ तो ये आंख कहाँ है और मैं कहा हूँ किस देश में मैं, मैं कलेजे में बैठकर कर मुंह में लगी आँख को और देख रहा हूँ कि मैं खोपड़ी के अंदर बैठ करके आ, ये भाव के नीचे लगी आ, जो आंख की कौड़ी है काली काली आंखें हैं तारे हैं तारे हैं हो बहुत सुंदर सुंदर हैं और तो एक लड़की एक दिन आई थी तो उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है बोली मीनाक्षी तो मैंने कहा तुम मीनाक्षी का मतलब समझती हो तो बोली कि नहीं मैं तो नहीं समझती छोटी लड़की तो मैंने कहा जिसकी आंख मछली की तरह सुंदर हो उसको मीनाक्षी बोलते हैं तो बोली तब तो मैं मीनाक्षी नहीं हूँ महाराज। <laughs> तब तो मैं मीनाक्षी नहीं हूँ जरा साक्षी मीनाक्षी भाई आहा। जैसे जिसकी आख खराब होती है उसका नाम भी मीनाक्षी हो जाता है ना, रख देते हैं। वैसे आप अपने बिगड़े हुए साक्षी का नाम साक्षी रखते हैं है? जिस चीज के आप साक्षी हैं वो अलग जगह रखी हुई है और आप अलग होके उसको देख रहे हैं दो जगह हुई ना एक जगह साक्षी बैठा एक जगह वो चीज बैठी एक और बता मैंने एक आदमी को चोरी करते देखा था वो चोरी कर रहा था मैं उसका साक्षी हूं मैं एक बार यहां आया था तो गुजराती और मराठियों का दंगा हो रहा था और आजादी से ठगियारी लेन में ठहरा था और मेरे सामने हो प्रका तो मैं उसका साक्षी हूं जो घटना भूतकाल में घटित हुई उसका मैं साक्षी हूं तो एक काल में तो घटना हुई और एक काल में मैं अपने को साक्षी अनुभव कर रहा हूं और दादी से ठगियारी लेन में वो घटना हो रही थी और ह्यूजिस रोड में बाबलनाथ में बैठ करके मैं उस घटना का साक्षी हो रहा हूं इसका नाम साक्षी नहीं है वो आप लोग नीचे बैठे हैं और मैं आप लोगों के बैठने का साक्षी हूं इसका मतलब क्या हुआ आप भी शरीर मैं भी शरीर जैसे ठेहर निकली हुई आंख को मीनाक्षी बोला जाता है वैसे तख्ते पर बैठे हुए शरीर में मैं करके आप साक्षी अपने को बोलते हैं अरे साक्षी देवता जरा सावधान होके अपने साक्षी पने के बारे में विचार करो आप तो एक जगह के पेट में बैठे हो चाहे वो तख्ताव हो वै चाहे कलेजे का मांसपिंड हो और चाहे खोपड़ी के नीचे सफेद सफेद भूरा भूरा वो जो निकलता है हमने देखा है वो खोपड़ी के भीतर कुछ सफेद है कुछ बुरा है उसमें बैठ आप उस मेदो मांस में बैठ करके आप साक्षी हो कि कलेजे में बैठ आप साक्षी हो कि देह में बैठ के आप, आपका आधार क्या है क्यों भाई यदि आपका कोई आधार है तो उस आधार के आप साक्षी हो कि नहीं काल के साक्षी स्थान के साक्षी वस्तु के साक्षी साक्षी माने क्या ऐसे नहीं कि दिन भर तो लगेंगे ग्राहक को ठगने में धोखा देने में और थोड़ी देर के लिए अपना नाम साक्षी रख लेंगे कैसे साक्षी नहीं होता है। क्या है साक्षी किससे आपने अपने को अलग किया है अब तो देह से अलग कर लिया मैं देह नहीं हूं मैं साक्षी हूं तो भले मानुस देह से अलग किया आपने देह में जो वजन है लंबाई चौड़ाई है ने? जो उम्र है उससे आपने अलग किया जरा देखो तो आपके शरीर में जो वजन है वो पंचभूत के वजन से अलग नहीं है आपके शरीर में जो पोल है वो आकाश की पोल से जुदा नहीं है आपकी जो उम्र है वो अखंड काल से जुदा नहीं है हमने बचपन में हो बहुत बहुत बड़ी उम्र नहीं थी 16-17 वर्ष की होगी एक जर्मन दार्शनिक हैकेले उसका नाम है जड़बादी वो बताता है कि सारी विश्व सृष्टि जड़ है चेतन नाम की कोई वस्तु है ही नहीं तो उस पुस्तक का हिंदी अनुवाद नागरी प्रचारणी से उन दिनों में छपा था मैंने पढ़ा था। और उस पर थी पंडित रामचंद्र की भूमिका बड़ी बारी जितनी बड़ी पुस्तक उतनी बड़ी भूमिका थी तो उसमें उसका खंडल लिखा था भूमिका में मूल पुस्तक का खंडल लिखा हुआ था वो तो थे वेदांति और पुस्तक थी नास्तिक तो उसमें ये बताया गया था कि ये जो खंड खंड काल आपको मालूम पड़ता है जैसे दिन है रात है सप्ताह है सप्ताह तो है ही नहीं हमारे मूल ग्रंथों में कहीं सप्ताह नहीं है ये सात दिन जो है ना ये मूल ग्रंथों में सात दिन कहीं नहीं मिलता है अहर मिलता है दिन की गिनती हो दिन की गिनती हाँ सात सात वाली गिनती तो किसी तरह हिसाब में नहीं बैठते है तीन सौ में भी नहीं बैठती है और तीन में भी नहीं बैठती है ये जो दसमलव के हिसाब से निकालते हैं ना काल का अवयव दसमलव के हिसाब से कहीं बैठती नहीं इसलिए सात दिन का तो वर्णन ही नहीं है प्राचीन ग्रंथों में वेदों में हर गण का वर्णन है एक दिन रात एक दिन रात एक दाथ। तो हम लोग खंड खंड करते हैं अच्छा आज सोमवार है कि रविवार है कि मंगलवार है हैं अच्छा फिर प्राकृत दृष्टि से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये चंद्रमा की वृद्धि और ह्रास से पंद्रह पंद्रह दिन बनते हैं वो तो प्राकृत है सौर संक्रांति से तीस दिन बनते हैं आँगा। आँगा। वो ठीक है फिर संवत्सर है संवत्सर भी चार तरह के होते हैं और चांद्र वर्ष सौर वर्ष बारहस्पत्य वर्ष और सायन वर्ष हमने ज्योतिष पढ़ा था हो पहले ये सब गणित वाला हिसाब पढ़ा था सब भूल गया हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पंडित बलदेव पाठक से जिन्होंने उन दिनों में पहले पहल धूप घड़ी बनाई थी बड़े अच्छे विद्वान थे अभी उनके पंडित गणेश पुत्र हैं वो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं तो ये सब आप अच्छा मुझे अच्छा अच्छा खंड काल की बात हुई खंडकाल क्या हुआ आपकी घड़ी का एक सेकेंड एक मिनट एक घंटा चौबीस घंटा हैं और तो ये जिस काल में हम ये विभाग बनाते हैं ये विभाग कल्पित हैं कि अकल्पित हैं आप इस पर देखो विचार करो हमारे दिन रात के विभाग में बंबई के दिन रात के विभाग में और कलकत्ता के दिन रात के विभाग में फर्क है कि नहीं है और यदि फर्क है तो नासिक और बंबई के दिन रात के विभाग में फर्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए और फिर अंबरनाथ और नित्यंसी इनमें विभाग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये खंडकाल इसको बोलते हैं खंडकाल और यहां और लंदन वहां के दिन रात में फर्क है कि नहीं है और अमेरिका में यहां से उल्टा है कि नहीं है तो अपने अपने देश के हिसाब से हम लोग रात दिन की कल्पना कर लेते हैं वो अखंड काल जिसमें खंड काल की कल्पना नहीं है नहीं। खंड भाव के खंड के भाव से उपलक्षित जो अखंड काल है वो अखंड काल अपने साक्षी से आत्मा से भिन्न नहीं होता है ये देखो ये हमारे बचपन का अध्ययन आपको सुना रहा हूं अच्छा ये खंड देश पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अपनी अपनी कल्पना में अलग अलग होते हैं ये बात आपको तो मालूम है कि नहीं देखो बच्चों भाई बैठे हैं वो नरहरि पंडित से उत्तर में है और ये जो माता बैठी है, तो हैं।, हैं, और इनसे दक्षिण में है नीतिन से पश्चिम में है और हमारे महाराष्ट्र सज्जन बैठे हैं उनसे पूरब में है ये खंड देश हुआ और इस सब का अपना अपना कल्पित होता है ये पूरा भाई ये पश्चिम है हमारे मन के साथ चलता है बोला अब ये दुनिया में जितने मन वाले पदार्थ हैं व्यक्ति हैं जो अपने अपने लिए पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की कल्पना करते रहते हैं हाँ, समझ लो कि किसी के मन में पूर्व उत्तर दक्षिण बाहर भीतर ऊपर नीचे देश खंड देश की कल्पना नहीं है तो खंड देश के अत्यंता भाव से उपलक्षित जो साक्षी होगा वो साक्षी ही अखंड देश है वो साक्षी ही अखंड काल है अच्छा सबके नाम रूप अलग अलग हैं तो पशु पक्षी मनुष्य स्त्री पुरुष ये नाम रूप वही हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु भी नाम रूप ही हैं हो हाँ ये नाम रूप कल्पित होते हैं हमको मालूम नहीं है कि जिसको हम लोग पृथ्वी बोलते हैं उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसमें दूसरी कल्पना होगी हो फारसी हो। में दूसरा इसका नाम होगा अच्छा अच्छा इसकी परिभाषा भी अलग अलग होगी न्याय दर्शन में पृथ्वी के परमाणु अलग होते हैं जल के अलग होते हैं तेज के अलग होते हैं वायु के अलग होते हैं आ, इनकी कल्पना भी अलग अलग होती है अब जरा आप हटाइए पशु पक्षी स्त्री पुरुष मनुष्य पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आ, वासनाएं विचार स्थितियां ये जो नाम रूप हैं आपके इन नाम रूप का जहाँ अत्यंताभाव है वहां कौन है तो वहां है चेतन और उस चेतन से अलग इनका अभाव नहीं है वेदांत में अभाव को पदार्थ नहीं मानते हैं वो अधिष्ठान से अभिन्न होता है कार्य की दृष्टि से उसका अभाव होता है और अधिष्ठान की दृष्टि से अभाव नाम की कोई वस्तु नहीं होती अब लोग अब आप साक्षी कैसे मन में आ गया कि ऐसी बात बोल रहे हैं हम तो सुनते रहते हैं दृष्टा दृष्टा का हम साक्षी साक्षी हम साक्षी भाव में बैठे हैं हम दृष्टा भाव में बैठे हैं हम चेतन हैं है? ये अनात्मा है ये अनात्मा कहाँ है, है? अनात्मा की उम्र जितनी अनात्मा अलग अलग मालूम पड़ते हैं उनकी उम्र उनकी रहने की जगह उन अनात्माओं का अलग अलग वजन हाँ, ये आत्मा से अलग है का नहीं जब हम देह में बैठते देह को परिच्छिन्न मानते देह में मैं करके जब देखते हैं तब अलगाव मालूम पड़ता है और यदि सचमुच चिन्ह मात्र वस्तु अपना आत्मा है तो देश काल वस्तु खंड खंड कल्पित है और अखंड इनका अत्यंत भाव है और उस अखंड से उपलक्षित जो चेतन है वो चेतन साक्षी है अब देखो इसमें द्वैत की सिद्धि नहीं होगी और देह में बैठ करके यदि साक्षी रहोगे तो एक तो देह ही दृश्य होगा फिर देहद द्वारा दृश्य होंगे और मन द्वारा दृश्य होंगे बुद्धि द्वारा दृश्य होंगे स्थिति द्वारा दृश्य होंगे स्थिति रूप दृश्य होंगे आप दृष्टा कौन तो कहीं किताब में पढ़िया है कहीं व्याख्यान में सुनिए आए देखो ये अब मांडूप के उपनिषद का कहना है किस देह को पंचभूत में डाल दो और स्थूल पंचभूत को सूक्ष्म पंचभूत में डाल दो और सूक्ष्म पंचभूत को प्रज्ञा के घनी भाव में डाल दो जो चेतन स्थूल पंचभूत का दृष्टा है देह का नहीं स्थूल पंचभूत का स्थूल पंचभूत का दृष्टा जो चेतन है वही सूक्ष्म पंचभूत का चेतन है और वही प्रज्ञा के घनी भाव का प्रज्ञा के घनी भाव का चेतन है वही विश्व है वही तेजस है वही प्राज्ञ है वही विराट है वही हृदय है वही ईश्वर है और कई तीनों उपाधियों को छोड़ दो अलगावों को छोड़ दो तो वही साक्षी चेतन पूरी है नान तज्ञम न वह प्रज्ञम नो वह प्रज्ञम न प्रज्ञान न प्रज्ञम ना प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम ये है तुरीय अच्छा कहो बाबा ये सब वेदांत की ऊंची बातें क्यों सुनाते हो इसलिए सुनाते हैं कि आप जब चुटकुलेबाज हो गए है? हाँ, चुटकुला सुन सुन के वेदांत समझते हैं कहानी सुन सुन के वेदांत समझते हैं हाँ, तो वेदांत की आप बहुत बड़ी बेइज्जती कर देते हैं इसमें वेदांत की गंभीरता का वेदांत की गंभीरता का तिरस्कार है हाँ। वेदांत माने अपने आत्मा की अद्वितीयता। जिसके बाहर भीतर दूसरी कोई चीज है ही नहीं न चांतर न बहिर्जस्य उसके बाहर भीतर नहीं है ना पूर्वम ना पिछापरम उसके पहले पीछे नहीं है उसमें वा या मैं नहीं है अच्छा अब लोग मामूली बात सुनाते हैं तो अपने मन के अनुकूल जब कोई काम नहीं होता है प्रतिकूल होता है तो अपने को तकलीफ होती है ना अपने अनुकूल होए तो सुख और अपने प्रतिकूल होए तो दुख इसमें हम आपको एक सीधी सी बात बताते हैं आप जब दूसरे को अपने अनुकूल करना चाहते हैं तब आप थक जाएंगे श्रम हो जाएंगे आप स्वयं उसके अनुकूल क्यों नहीं होते अब दर्शन शास्त्र की बात सुनाते हो घड़ा काला बन गया इसका आपको दुख है और घड़ा फूट गया इसका भी इसके भीतर इस चाम की पुड़िया में बधा क्या है और जो अनेक चीजों से मिलकर बनती है चीज एक सूत्र है वो इसका संघातस्य पार्थकवाद जो बहुत चीजों से मिलकर जो चीज मिलती है जैसे हल्दी नमक मसाला भी मिला के आप सब्जी बनाते हैं तो वो सब्जी सब्जी के लिए नहीं बनती है दूसरे के खाने के लिए बनती है कई पुर्जे जोड़कर मोटर बनती है तो मोटर के लिए नहीं बनती है दूसरे के चढ़ने के लिए बनती है ऐसे ये जो आपका शरीर है ये सब्जी की तरह बनी है वह कुत्ता हाँ हाँ वही आपका कुत्ता वही गीदड़ आपकी लपटें लपलपा रही हैं गीदड़ की जीव मचल रही है दावेदार कितने हैं नाना कहता है हमारा देवता है दादा कहता है हमारा पोता है बाप कहता है बेटा है पत्नी कहती है पति है बहन कहती है भाई है है ना? साला कहता है बहनोई है बहनोई कहता है साला है तुमको लोगों ने आपस में बांट रखा है तुम्हारी समझ में नहीं आता बांट लिया है सबने जिसको तुम अपना समझते हो वो तुम्हारे मरने की इंतजार करता है उनकी सारी धन संपदा हमको मिलेगी क्या लेके बैठ करो तो ये है कूड़े कूड़े का ढेर कि इसको मैं और इसके रिश्तेदार को मेरा और पर को मेरा बांध मानेंगे तब काम होगा पाव को मेरा मानेंगे तो चलना होगा जीव को मेरी मानेंगे तो बोलना होगा ये आपकी मशीन नहीं है जैसे आप घर में रेडियो बजा देते हैं वैसे ये जीव की घंटी बजती रहती है और मुंह में हो घंटी है जैसे मशीन से आप झाड़ू लगाते हैं वैसे हाथ से आप झाड़ू लगाते हैं वैसे ही है जैसे साइकिल पर चलते हैं वैसे पांव से चलते हैं संसार भ्रमात्सार ऐसी भूल पड़ गई ऐसा अंधकार छा गया ऐसी कुएं में भांग पड़ गई ऐसा नशा छा गया कि जो मैं नहीं है उसको मैं मान बैठे तारीफ करने के लिए बहुत बातें हैं आपकी साड़ी बहुत अच्छी है कपड़े बहुत अच्छे हैं बाल बहुत अच्छे हैं नाक बहुत अच्छी है परंतु नाक आपकी ही बलगमयी उगलती है हो मुंह में से फूक ही निकलता है भ्रमात संसार वहाने तो अपने साथ दूसरे का किया हुआ हो ये हड्डी मांस चाम का किया हुआ पाप पुण्य जोड़ लिया इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूल को जोड़कर सुखी दुखी बन गए, अपनी वासनाओं को पूरी करने के लिए आना जाना मान लिया और इस घेरे में इस जेल खाने में कैद होकर अपने को पर मान लिया और... आपने किसी के बताने से अपने को जीव तो मान लिया आप नरक देख के आए हैं आप स्वर्ग देख के आए हैं आप लोक परलोक देख के आए हैं किसी के बताने से आपने माना है और उन लोगों ने बताया है जो इससे फायदा उठाना चाहते हैं आपका भला भी करना चाहते हैं एक बात वो भी है आपका भला करने के लिए ऐसा बताया है और फायदा उठाने के लिए ऐसा बताया है फायदा उठाने की बात पूर्व मीमांसा में है वो पूर्व मीमांसा में लिखी है <स्तिति> यज्ञ हो रहा है उसमें एक उधुम्बर उदुम्बर उधुम्बर एक पेड़ होता है समझो उसकी लकड़ी का खंभा काड़ा जाता है तो वो उधुम्बर वो पेड़ है जो अपनी सारी जिंदगी में एक दिन फूल फूलता फुल, है एक एक फूल लगता है उसको हाँ। रात में और मशहूर यह है कि जिसको वो मिल जाए वो सम्राट हो जाता है ढूरों जिंदगी भर उसको उसका एक खंभा बनाते हैं तो उसको लाल कपड़े से ढकना चाहिए जग में और उसको छू के मंत्र पढ़ना चाहिए उद्गाता उस ओदुम्बरी को छू करके तब मंत्र बोले मंत्र का गान करें और लाल कपड़े से उसको लपेट दे का तो प्रश्न ये हुआ कि पूरा खंभा लाल कपड़े से लपेटना चाहिए कि खुला भी रहना चाहिए तो पुरोहित जी ने कहा नहीं नहीं सारा खंभा लाल कपड़े से ढको तो पूर्व मीमांसक कहता है कि ये पुरोहित जी की लालच है क्यों बोले कि शास्त्र में विधि तो ये है कि उस ओदुम्बरी का स्पर्श करके मंत्र का गान करे तो यदि कपड़े लाल कपड़े से पूरा लपेट देंगे तो छूएंगे कैसे उसको है? हाँ इसलिए उसको खुला रख के ढकना चाहिए ये उचित है और यदि उसको पूरा ढकने के लिए कहा जाए तो समझो पुरोहित जी की लालच है ये बात पूर्व मीमांसा में मान लोभमूलक विधान तो जब यदि आपके नरक से आपके स्वर्ग से आपके पुनर्जन्म से आपके जीवत्व से है न दूसरे लोग अपना फायदा उठाना चाहते हैं वहां विचार करने की बात है और जहां आप स्वयं विवेक करते हैं कि देखो हाँ मैंने पूर्व जन्म में पाप किया था तो अब दुख भोग रहा हूं इस जन्म में पाप करूंगा तो अगले जन्म में दुख भोगा इसलिए मुझे पाप नहीं करना चाहिए ये शरीर नहीं था जब भी मैं था इस शरीर में आया हूं और ये शरीर नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा नरक में स्वर्ग में दूसरे शरीर में जाऊंगा हमारा जीवात्मा इस शरीर से विलक्षण है यदि आप विवेक करते हैं विचार करते हैं तब तो आप ठीक करते हैं बोला ये विचार करने की सामग्री आपको दी गई है विचार करने की सामग्री जो है वो व्यापार की सामग्री नहीं बनाना चाहिए एक देखो दो टूक बात करते हैं पर आपने मान लिया अपने को जीव और स्वयं पाप पाप पापकार की दीनता पूर्ण का अभिमान है सुख का सोत और दुख का सुखंडी बना आपने अपने अंदर स्वीकार किया भटकने वाला मानकर आप भयभीत हो गए इस भ्रम को दूर करने के लिए आपको फकीरों का सत्पुरुषों का सत्संग करना आवश्यक है वे कहते हैं कि हे अपने को देह मानने वालों पापी पुण्य आत्मा मानने वालों सुखी दुखी मानने वालों नरक स्वर्ग में जाने आने वाला मानने वालों पुनर्जन्म में जाने आने वालों मानने वालों अपने को परिच्छिन्न जीव जगत ईश्वर से परिच्छि जगत से परिच्छिन्न एक देह वाला जीव से परिचिन्न दूसरा जीव ईश्वर से परिच्छिन्न अलग मानने वालों मेरी बात सुनो मेरे प्यारे बारह बात का विचार करो आत्मा साक्षी विभूत पूर्ण एको मुक्तिद्रिय असंगो संसारवानिवो। बात है। आत्मा साक्षी शांत भ्रमात्सारनिव चार हो गया ना एको मुक्त चित् अक्रिया हा। असंगो निस्पृह साक्षी लो, आत्मा साक्षी विभुपूर्ण मुक्त आत्मा स्वयं क्या है एक आत्मा है मन स्वयं है साक्षी है विभु है पूर्ण है एक है चेतन है मुक्त है अक्रिय है, है एको मुक्त संसारवान युवा है संसारी नहीं है संसारी जैसा आपको कल साक्षी की बात सुनाएगा तो लोग साक्षी बनते हैं को तो याद है बहुत पुरानी बात है विष्णु दिगंबर ने तो सन 26 27 वाले पदकुंभी में गीता ज्ञान यकी किया था उसके बाद जो कुंभ पड़ा उसकी बात है छह बरसा से एक बरस का मैं प्रयागराज में आज का ही आज का ही दिन होगा है ना आज माघी अमावास का है ना मुख्य पर्व प्रयाग का आज ही है स्नान का आज ही लोग प्रयाग में बाल भी बनवाते हैं और त्रिवेणी में स्नान करते हैं मुख्य पर्व माघी अमावस्या का आज ही है तो दोपहर के बाद हम जा रहे थे विरक्तों का दर्शन करने के लिए तो बीच में मिल गए हरनामदास। वो उन दिनों के उत्कट विरक्त थे विरक्त भी कई तरह के होते हैं तो वे उत्कट विरक्त थे मैंने उनसे चलते चलते और आज तक वैसे चल